आप जब पैर हिला रहे हैं तो आपके भीतर अशांति से जो एनर्जी पैदा हो रही है जो शक्ति पैदा हो रही है उसे निकालने का कोई रास्ता ना पाके पैर में कंपित होकर वो निकल रही है जब एक आदमी क्रोध में होता है उसके दांत भिज जाते हैं और मुठ्ठियां बन जाती हैं क्यों उसकी आंखों में खून उतर आता है क्यों आखिर मुठ्ठियां बंधने से क्या प्रयोजन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 और कभी कोई हंसी जो फूट पड़नी चाहिए थी लेकिन रोक ली गई है वो कहीं ग्रंथी बन के रुकी हुई है वो निकलेगी बहुत मालूम होगा कि ये क्या हो रहा है लेकिन ये होगा इसका इसका एकांत एक में प्रयोग करें तो शरीर शुद्धि के लिए जो पुराने हमारे ऊपर ग्रंथियां हैं वो हल्की होंगी दूसरी बात नई ग्रंथियां ना बने इसका उप्रयोग करें यह तो पुराने ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा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 तो शराब पी, तो पी लेते हैं। ईसा बहुत है वो करते ईसा बहुत दुखी नीचे तो भागते हुए देखा तो उन्होंने रोका उन्होंने कहा कि मित्र अपनी आंखों का यह क्या उपयोग कर रहे हो उसने ईसा को पहचाना उसने कहा आप भूल गए मैं तो अंधा था आपने हाथ रख के मेरी आंख एक दफा ठीक कर दी थी अब इन आंखों का क्या करूं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 तो दो में से एक मर जाएंगे जो शेष रहेगा वो पत्नी से उससे विवाह हो जाएगा उस उसकी होगी उसके नौकर का समुराई एक बहुत बड़े सेनापति की पत्नी से प्रेम हो गया उस सेनापति ने कहा पागल अब दोनों के सिवा कोई रास्ता नहीं है अब हम लड़ेंगे अब तू कल तलवार लेके सुबह आ जा बड़ा घबराया वो तो, तो तलवार का मास्टर था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 अगर आपको हम कहें दौड़िए प्रतियोगिता में आप कितने ही तेज दौड़िए आप उतने तेज कभी नहीं दौड़ सकते जितना एक आदमी आपके पीछे बंदूक लेके लगाओ तब आप दौड़ेंगे तो सवाल यह है कि आप अपनी चेष्टा से बहुत दौड़े प्रतियोगिता में लेकिन आप उतने कभी नहीं दौड़ सकते जब एक आदमी बंदूक लेके लगाओ उस वक्त जो सेफ्टी मेजर्स से हैं आपके भीतर आपके शरीर में जो ग्रंथिया शक्ति को रखे हुए हैं जरूरत के लिए वे अपनी शक्ति को खून में छोड़ देती है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 उसका कुल कारण इतना है कि शक्तियां बहुत थी केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी एक जादू का संपर्क चाहिए था सब बदल जाएगा अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की तो उसने एक हजार लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी उसे आखिरी आदमी चाहिए था जिस जगह खबर हो जाती थी कि अंगुली है वहां रास्ते निर्जन हो जाते थे क्योंकि तो वहां कौन चलता वो तो देखते नहीं था विचार नहीं करता था जो आया उसकी हत्या करता था खुद बादशाह प्रसंजित जो था बिहार का वो डरता था उसकी छाती कब्जा थी अंगुलीमाल का नाम सुनके उसने बड़े सैनिक वहां भेजे लेकिन अंगुलीमाल माल पे कोई कब्जा नहीं हुआ बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे लोगों ने गांव के लोगों ने कहा इधर मत जाइए एक आप निहत्ते भिक्षु हैं अंगुलीमाल हत्या कर देगा बुद्ध ने कहा हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते और अगर अंगुली यहां है तो हमारी और भी जरूरत हो गई कि हम वहां जाए अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते तो लोगों ने कहा पागलपन की बात है आपके पास कुछ भी नहीं है आप अंगुलीमाल को मारिएगा निहत्ते कमजोर बुद्ध अंगुली बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी बुद्ध ने कहा आप देखना यह है कि अंगुली बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुली को मारते हैं और हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और ये और भी सौभाग्य की अंगुली से मिलना हो जाए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 बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदि नहीं है बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदि नहीं है और जहां चुनौती हो वहां तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा तो हम तो आते हैं तुम भी आओ हा बहुत हैरान होगा ये आदमी पागल है उसने अपना फरसा उठाया वो नीचे उतरा जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध से उसने कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो बुद्ध ने कहा इसके पहले कि तुम मुझे मारो एक छोटा सा काम करो जो सामने वृक्ष है इसके चार पत्ते तोड़ दो उसने अपने को मारा एक डगाल तोड़ और उसने कहा ये रहे चार का चार हजार बुद्ध ने कहा एक छोटा काम और करो इसके पहले कि तुम मुझे मारोगे इनको वापस उसी दरख्त में जोड़ दो वो आदमी बोला कि यह तो मुश्किल है तो बुद्ध ने कहा तोड़ना तो बच्चा भी कर देता है जोड़ना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 तो ब्राह्मण हो गए प्रसंजित को खबर लगी तो वो मिलने आया बुद्ध से कि परिवर्तित हुआ दर्शन कर सकता हूं बुद्ध बोले जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वह अंगुली माल प्रसंजित ने सुना उसके हाथ पर कब गए नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का अंगुली ने कहा मत डर हो आदमी गया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 कुल इतनी रहस्य है कि वो सारी शक्ति उनके सृजन में विलीन हो गई वो ट्रांसफॉर्म हो गई सब्लिमेट हो गई अगर वो वहां सब्लिमेट ना होती तो बहुत निम्न तल के सृजन में वह होती संति के सृजन में वो बच्चे पैदा करने में वह होती वही शक्ति जो कि किन्नी अमर काव्यों के अमर चित्रों के निर्माण में वह गई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 स्वप्ने की घबराहट तो बड़ी झूठी थी लेकिन हृदय क्यों कपड़ा है जागने पे भी क्यों कपड़ा है हृदय तो कब गया हृदय को बिल्कुल पता नहीं है कि ये स्वप्न में घटना घटी कि सच में घटना घटी हृदय को तो पता है कि घटना घटी बस तो अगर आप इमेजिनेशन में भी व्यायाम करते हैं तो फायदा उतना ही हो जाता है जितना की वस्तुता व्यायाम करिए कोई भेद नहीं पड़ता इसलिए जो बहुत समझदार थे इस मामले में